ब्लॉग की की एक, एक और पेशकारी दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में हम लेकर आए हैं बाल साहित्य के खजाने से एक और बाल कहानी लेखक सुदर्शन की बाल कहानी हार की जीत माँ को अपने बेटे और किसान को अपने ला खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता वह घोड़ा बड़ा सुंदर था बड़ा बलवान उसके चोड़ी का घोड़ा सारे इलाके में न था बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते अपने हाथ से खरहरा करते खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे उन्होंने रुपया माल अजबाब जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी वे उसकी चाल पर लट्टू थे कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढकर कर आठ दस मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की किति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया बाबा भारती ने पूछा खड़ग सिंह क्या हाल है खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया आपकी दया है कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई विचित्र जानवर है देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे मैंने, मैंने भी, भी बड़ी, बड़ी प्रशंसा सुनी है उसकी, उसकी चाल, चाल तुम्हारा मन मोहेगी कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है क्या कहना जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका होगा बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से खड़ग सिंह ने देखा से उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था सोचने लगा भाग्य की बात है ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी किसी अधीरता से बोला परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा सुल्तान की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया घोड़े को खोलकर बाहर गए घोड़ा वायु वाय। वेग से उड़ने लगा उसकी चाल को देखकर देख देख खड़क सिंह के हृदय पर, पर, पर सांप गया। वह वह डाकू था, था और, और जो वस्तु, वस्तु उसे पसंद, पसंद आ जाए, उस पर, पर अपना अधिकार, अधिकार समझता था। उसके, उसके पास, पास बाहुबल था और आदमी भी जाते जाते उसने कहा बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा बाबा भारती डर गए अब उन्हें रात को नींद न आती सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी प्रतीक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता परंतु कई मास बीत गए और वह न आया आया यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे इस समय उनकी आंखों में चमक थी मुख पर प्रसन्नता कभी घोड़े के शरीर को देखते कभी उसके रंग को और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना आवाज में करुणा थी बाबा ने घोड़े को रोक लिया देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है बोले क्यों तुम्हें क्या कष्ट है अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा बाबा मैं दुखियारा हूँ मुझ पर दया करो। राम वाला यहाँ से तीन मील है मुझे वहाँ जाना है घोड़े पर चढ़ा लो परमात्मा तुम्हारा भला करेगा वहाँ तुम्हारा कौन है दुर्गा वैद्य का नाम आपने सुना ही होगा मैं उनका सौतेला भाई हुई बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकडकर धीरे धीरे चलने लगे लगे सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है उनके मुख से भय विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह थे बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले जरा ठहर जाओ खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा बाबा जी ये घोड़ा अब न दूंगा परंतु एक बात सुनते जाओ खड़क सिंह ठहर गया बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ इसे अस्वीकार न करना नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा बाबा जी आज्ञा दीजिए मैं आपका दास हूँ केवल घोड़ा न दूंगा अब घोड़े का नाम न लो मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है खड़ग सिंह ने बहुत सोचा बहुत सिर मारा परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी। और पूछा बाबा जी इसमें आपको क्या डर है सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन वेखियों पर विश्वास न करेंगे यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं रहा हो बाबा भारती चले गए परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है उन्हें इस घोड़े से प्रेम था इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल उठता था कहते थे इसके बिना मैं रह न सकूंगा इसके रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, नहीं। भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छूटते ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है रात्रि के अंधकार में खड़क बाबा भारती के मंदिर पहुंचा चारों ओर सन्नाटा था आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था खड़क सुल्तान की बाघ पकड़े हुए था वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे रात्रि का तीसरा पहर पह चुका था चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया इसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रति साथ ही घोर निराशा ने पाओ को मन मन घर का भारी बना दिया वे वहीं रुक गए घोड़े ने अपने स्वामी के पाओ की चाप को पहचान लिया और जोर से हिलहिनाया अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते बार बार उसके मुँह पर धपकिया देते फिर वे संतोष से बोले आप कोई दीन दुखियों से मुंह न मोड़ेगा अभी आप सुन रहे थे सुदर्शन की कहानी हार की जीत वाचक स्वर भारती परिमल